आशा छाणय तजय मान अभिमाना लोहा कंचन समकरी देखय ते मूरति भगवाना चन्ते तो माधव चिंता हरिपद रमय उदासा अरु अरुभिमान रहित हुए कह कबीर सोदासा एक तिब्बतन आश्रम में कोई हजार साल पहले एक छोटी सी घटना घटी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 दस चलते हैं तब एक पहुंचता है इस घटना के आधार पर तिब्बत में ये कहावत बन गई कि दस चलते हैं तब एक पहुंचता है मार्ग कंटकाकी है और बहुत प्रलोभन है मार्ग में जगह जगह रुकने के संभावना है और प्रलोभन प्रबल है और मार्ग कठिन चढ़ाई का है एक एक कदम उठाना श्रम मांगता है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 सैकड़ों मछलियाँ फंस जातीं, जो योग्य हैं खाने के योग्य हैं चुन ली जाती हैं वाक वापिस पानी में फेंक दी जाती तो जीसस ने कहा प्रभु का राज्य भी मछुए के जाल की तरह परमात्मा जाल फेंकता है लाखों फंसते पर इन्हें गिने चुने जाते हैं जो तैयार हैं बाकी वापस पानी में फेंक दिए जाते पानी यानी संसार इसी तरह तो तुम बार बार फेंके गए हो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 इसलिए तो परमात्मा के मंदिर हैं नाम पर परमात्मा के हैं बनाए आदमी के और शायद इसीलिए जितना मंदिरों से नुकसान हुआ जगत का किसी और चीज़ से नहीं हुआ मंदिरों और मस्जिदों ने लोगों को लड़ाया है क्योंकि जिन्होंने बनाया था उनकी हिंसा उनमें उतर गई मंदिरों और मस्जिद ने आदमी को जोड़ा नहीं तोड़ा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 हर वृक्ष से तुम सिर तोड़ चुके हो लहूलुहान हो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर खोजते हो और झलक मिलती है झलक इसलिए मिलती है कि कस्तूरी कुंडल बसे जहाँ भी जाओगे वहीं झलक मिल जाएगी अब ये जरा कठिन है जब तुम किसी स्त्री में पाते हो कि आनंद मिला तब ठीक वही दशा है जो कस्तूरी में रखी है आनंद तुम्हें अपने ही कारण मिल रहा है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 उससे भी पहली दफ़े विचार उठा कि बात तो ठीक है सबूत क्या है उस खरगोश से पूछा प्रमाण पत्र कहाँ सर्टिफिकेट कहाँ उसने खरगोश से कहा तू रुक मैं अभी आती हूँ वो गई जंगल के राजा के पास सिंह के पास और उसने कहा एक खरगोश ने मुझे मुश्किल में डाल दिया मैं खाने ही जा रही थी तो उसने कहा रुक सर्टिफिकेट कहाँ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 सीने का मैं लिखे देता हूं उसने लिख के दिया सही किए कि ये लोमड़ी ही है लोमड़ी गई बड़ी प्रसन्न लेकर सर्टिफिकेट खरगोश बैठा था लोमड़ी को तो सख था कि भाग जाएगा ये सब धोखा है लेकिन नहीं खरगोश बैठा था खरगोश ने सर्टिफिकेट पढ़ा लोमड़ी के हाथ में सर्टिफिकेट दिया और भाग खड़ा हुआ पास के ही बिल से जमीन में अंतर ध्यान हो गए लोमड़ी सर्टिफिकेट के लेने देने में लग गई और उस बीच वो खिसक गया वो बड़ी हैरान हुई वो वापस सिंह के पास आई कि तो बहुत मुश्किल की बात हो गई सर्टिफिकेट तो मिल गया लेकिन वो खरगोश निकल गया तुमने गधे के साथ क्या किया था सीन ने कहा कि देख जब मुझे भूख लगी होती तब मैं सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करता पहले मैं भोजन करता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 वो तुम्हारी नाभि में ही छिपा और तुम मधमाते भाग रहे हो और वहां खोज रहे हो जहां वो नहीं और वहां से तुम्हारी आंख बिल्कुल चुग गई है जहा वो है तेरा जन एक है कोई कोई एक आध करोड़ों में भीतर की तरफ मुड़ता है कोई एक आध करोड़ों में इस राज को समझ पाता है कि जिससे मैं बाहर पा रहा हूं वो मेरे भीतर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 तेरा जन एक है कोई करोड़ों में कोई एक भीतर की इस बात को पहचान पाता अर्चन क्या है खोजते तो सभी हैं पाना भी सभी चाहते हैं फिर पा क्यों नहीं पाते कहाँ अवरोध है कहाँ मार्ग में दीवाला जाती काम क्रोध और लोभ विवर्जित हरिपद चिन्ह है सोई इन तीन को कबीर कहते हैं काम क्रोध और लोभ इनकी विवर्जना है इनका अवरोध है इनके कारण ही पहचान मुश्किल हो जाती है इनके कारण ही हर को चिन्हना मुश्किल करीब करीब असंभव हो जाता है, इन तीन को हम समझने की कोशिश करें काम क्रोध लोभ काम हैं जो हमारे पास है उससे ज़्यादा पाने की आकांक्षा जो मिला है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 और पाँच ही मिले तो पाँच का तो नुकसान हो गया अगर कामना पचास की होती तो और बड़ा नुकसान होता अगर कामना करोल की होती तो भिखारी हो गए थे दिवाली निकल गया जितनी बड़ी कामना होती चली जाती है उतना बड़ा भिखारीपन बढ़ता चला जाता इसलिए सम्राटों से बड़े भिखारी तुम कहीं ना पा सकोगे और धनियों से बड़े दर्द्र खोजना मुश्किल है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 बच्चे रबर के गुब्बारों से खेलते हैं वैसे तुम फूकते जाते हुए हो बड़े होते जाते कुछ और नहीं करना पड़ता सिर्फ फूकना पड़ता है सिर्फ थोड़ी हवा और डाल दी के फुग्गा बड़ा हो जाता और बड़ा होता चला जाता कामना फूकने से ज़्यादा नहीं कोई कामना के लिए कुछ करना नहीं पड़ता आराम कुर्सी में बैठ के तुम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 अगर तुम्हें वर्तमान के क्षण के द्वार को पकड़ना हो और उसके अतिरिक्त तो कोई द्वार नहीं वहीं से कोई मंदिर में प्रवेश करता है क्योंकि वहीं तुम हो वहीं वृक्ष है वहीं आकाश है वहीं चांदारे हैं वहीं परमात्मा है वर्तमान का क्षण एकमात्र अस्तित्व है भविष्य तो कल्पना का जाल है वो तो आँख खुले रख के सपने देखने का ढंग है दिवा स्वप्न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 जहां अस्तित्व क्षण भर को भी कपा नहीं जहां निष्कंप चैतन्य की ज्योति जल रही जहां मंदिर का द्वार खुला है संकीर्ण है वो द्वार जीसस ने अपने शिष्यों से कहा नैरो इज माय गेट संकीर्ण है मेरा द्वार इस स्ट्रेट इज द वे बट नैरो इज माय गेट मार्ग तो सीधा साफ है लेकिन द्वार बहुत संकीर्ण वो तो कबीर कहते हैं प्रेम गली अति साकी तामें दो न समाए। बड़ी संकीर्ण है गली वहां दो भी साथ ना जा सकेंगे जीसस ने कहा है सुई के छिर से ऊट निकल जाए लेकिन धनी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 कि वह अपने बच्चों से बात करते हों या अपनी पत्नी के पास बैठते हों वो घर में आ जाते थे तो बच्चे कपते पत्नी डरती और पत्नी डरे तो समझो कोई ख़ास मामला है क्योंकि आमतौर से पत्नियां डरती नहीं कभी कभार ऐसा होता है सौ में एक आदमियों के पर कि पत्नी डरे पत्नी डरती